सहनो भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीनावदीतमस्त मिषा वह ओ शाति शांति शाति वेदान दर्शन की पैतीसवीं कक्षा वेदान दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाठ के चार सूत्रों को हमने पिछली कक्षा में देखा था ये दूसरा अध्याय अध्याय है विरोध को हटाने का प्रयास किया जहां विरोध प्रतीत होता है शास्त्रों में उसको हटाने का प्रयास किया और इसी दृष्टि से इन्होंने पहले सूत्र में कहा कि हम किसी एक शास्त्र को नहीं मान सकते कोई कहे कि इनमें परस्पर विरोध है इसलिए किसी शास्त्र को नहीं माने और किसी को मान ले जिसकी जो इच्छा हो उसको एक को मान ले बाकी का खंडन करें तो ऐसा नहीं अविरोध होना चाहिए अगर हम विरोध से बचने के लिए किसी एक को मान लेते हैं तब भी तो ये दूसरे को न स्वीकारने का दोष आता है सबको स्वीकार करते हुए अविरोध अध्याय है ये ऋषिकृत ग्रंथ है उनको स्वीकार करते हुए अविरोध है उनको हटा करके अविरोध की स्थिति बना लेना ये तो कोई अविरोध नहीं है एक मूल सूत्र दिया शुरुआत से कि पर किसी से मिलना जुलना ही नहीं तो बोले चलो विरोध ही नहीं होगा बातचीत ही नहीं होगी बिल्कुल मौन बैठ गए बोले झूठी नहीं बोला जाएगा मौन बैठ गए तो इससे व्यवहार तो रुक जाएगा भाई हम अविरोध करने के लिए अविरोध को करने के लिए एक शास्त्र को लेके बैठ गए बस बाकी शास्त्रों को छोड़ दिया और अब हम को रहे हैं कि देखो हम तो किसी का विरोध नहीं करते हम तो बस ये मानते हैं भाई आपने उसको पढ़ना छोड़ा उसको एक तरफ किया यही उसका विरोध हो गया पूरे शास्त्र का विरोध हो गया तो अविरोध हमें औरों को छोड़ करके अविरोध नहीं करना है कि हटा दिया और फिर कहें कि अब तो अविरोध हो गया है उनको स्वीकार करते हुए संपूर्ण शास्त्रों को स्वीकार करते हुए वहां पर अविरोध कैसे बन सकता है वो एक प्रयास है यहाँ पर और वही ऋषियों की शैली है तो आगे और भी विषय चलेगा तो पिछले पार्ट में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछे सूत्र संख्या एकमें तीसरी पंक्ति में शायद तत्तम जगत जन्मादे कारण न स्वीकृत बोला है तो वो मुझे संगत नहीं लगा कह रहे थे आप किस प्रकार देखिए प्रारंभ से देखिए कि इन्होंने स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इसका इस अर्थ क्या किया जगत जन्मादे कारण विषय अस्ति स्मृति नाम भिन्नता स्मृतियों में भिन्नता पृष्ठभूमि हो गई कसाचित जगत कारणम ब्रह्म कसाचित अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानम प्रतिपाद्य थे तो किसी स्मृति में विरोध को बता रहे भिन्नता को कि किसी में जगत का कारण ब्रह्म को का है और कहीं अव्यक्त प्रकृति को का है तत् स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग है स्मृति के अनवकाश का दोष आएगा अभी अनवकाश को खोला नहीं है इन्होंने जो सूत्र का जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया कब आएगा सियाद यदि तत्रोत्तम जगत जन्मादि कारणम न स्वीक्रियता अगर उनके जगत जन्मादि के कारण को स्वीकार न किया जाए अर्थात कहीं प्रकृति और कहीं ब्रह्म ये जो कथन किए गए यदि उनको स्वीकार नहीं किया जाए तो अनवकाश दोष आएगा ठीक है तो यदि ऐसा माना जाए अभी यू प्रथम दृष्टया कोई अंतर नहीं है ठीक है ये लेकिन अगर ऐसा माना जाए तो फिर अन्य स्मृति अनावकाश दोष प्रसंगात इसको कैसे करेंगे अन्य स्मृतियों की नहीं अन्य स्मृति अनावकाश दोष प्रसंगात जब पहले बारे में इन्होंने कहा कि यदि उनमें कहे गए उसको स्वीकार न किया जाए तो स्वीकार नहीं किया जाए तो तो ये वचन पूर्व पक्षी का है सिद्धांति का है ऊपर वाला इति चेत करके जो बात कही जा रही है पूर्व पक्षी का है ना तो पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है स्मृति अनावकाश दोष प्रसंग स्मृति के अनावकाश का दोष आएगा ये पूर्व पक्षी कह रहा है किसको कह रहा है सिद्धांति को तो सिद्धांती पे ये आक्षेप बन सकता है कैसे बनेगा सिद्धांती तो ये मान ही रहा है ना ये भी कारण है वो भी कारण है ये भी कारण है वो भी कारण है तो कोई विरोध की बात ही नहीं कह रहा है वो तो विरोध के कारण विरोध की बात नहीं कह रहा है ठीक है गल पूर्व पक्षी इस ढंग से कहे कि भई आप जो इस शास्त्र में इसको कारण माना गया इसको कारण माना गया तो स्मृति के विरोध का प्रसंग आएगा तो क्या सिद्धांती ने कहीं ऐसा कहा है कि स्मृति में विरोध हो रहा है कहीं ब्रह्म को कारण माना है कहीं प्रकृति को माना है तो वो तो कुछ नहीं कहा तो अगर चलो इस तरह से माने भी यदि तत्वोत्तम जन्मादि कारण न स्वीकृता अगर उस जन्मादि के कारण को स्वीकार न किया जाए तो तो अनवकाश दोष आएगा ना तो क्या सिद्धांती ने उन कारणों को स्वीकार नहीं किया था किया था ना ब्रह्म कारण है ब्रह्म को भी स्वीकार किया था प्रकृति कारण कहीं लिखी है उसको भी स्वीकार किया था ठीक है उपादान निमित्त की दृष्टि से तो यह आक्षेप उस पर कैसे बनेगा सिद्धांती पे यदि आप इसको स्वीकार ना करो तो अनवकाश दोष आएगा वो इसका उत्तर भाई मैं तो स्वीकार कर रहा हूं आक्षेप ही नहीं बनेगा पूर्व पक्षी का पूर्व पक्षी कैसे कह सकता है सिद्धांति को जब सिद्धांति ऐसा मानता ही नहीं है हां पूर्व पक्षी पर आक्षेप देना हो तो हो सकता था ये तो यदि सबको मानते हैं तो अस्वीकार करते हैं ये नहीं स्मृति के विरोध का दोष आएगा कब आएगा कब आ सकता है विरोध का दोष कथन कब कर सकते हैं जब सिद्धांती प्रकृति को भी मान रहा हो किसी शास्त्र वाला और किसी शास्त्र में ब्रह्म को भी मान रहा हो तब वो कह सकता है कि भाई ये तो विरोध का दोष आएगा ये कह रहे कि यदि न स्वीकृत ही स्वीकार ना करेंगे तो तो ये बात मेरे को नहीं संगत लगी थी ठीक है जी, जो तीसरे सूत्र में योग शब्द का जो अर्थ किया गया है जीव का प्रकृति और ब्रह्म से योग जगत की उत्पत्ति का कारण नहीं है तो ये तो इसका अर्थ हुआ सूत्र का तो शंकराचार्य ने जो अपने भाषा में योग दर्शन को लेकर आए हैं वो योग दर्शन लाने का क्या प्रयोजन और किस तरह से उन्होंने उसको बताया है उसका प्रयोजन उनका ये था कि उनका प्रतिपाद्य विषय उनका जो मान्यता थी वो ये थी कि ब्रह्म ही जगत का कारण है एक और वो निमित्त कारण तो है ही वो उपादान कारण भी है जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है निमित्त कारण भी वही है उपादान कारण भी वही है अभिन्न है एक ही ऐसा तत्व है जो दोनों तरह का कारण है यानी सब तरह से अकेला ब्रह्म ही जगत का कारण है कार्य जगत का ये उनका सिद्धांत था तो उसकी रक्षा के लिए अब उससे विपरीत जिस जिसने कहा है उसका वो खंडन कर रहे हैं देखो इस सूत्रकार से पता लगता है कि इससे देखो योग भी खंडित हो गया है जो कि जो कि प्रकृति को जगत का कारण मानता है संख्या भी खंडित हो गया पहले सूत्र से उनकी व्याख्या के अनुसार वो भी प्रकृति से यानी सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था से जगत की उत्पत्ति मानती है अब अगर प्रकृति से सत्वरस्तम की सम्यवस्था से कार्य जगत बना तो अद्वैत तो नहीं रहेगा कम से कम दो तो हो ही गए ना ब्रह्म हो गया और प्रकृति हो गई तो इन्होने इस सब की व्याख्या कैसे की इससे सांख्यिक खंडित होगा सांख्यिक का खंडन हो गया और योग में भी कहा गया योग भी खंडित हो गया यानी इन दो दर्शनों में इन दो दर्शनों का कितना खंडन हो गया यानी ये दो दर्शन गलत बात कहते हैं ये बात निकल के आएगा इन दो दर्शनों ने या और भी जिन दर्शनों को वो कहना चाहते हैं अद्वैत यानी ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र का अद्वैत परक व्याख्या में ब्रह्मसूत्र में जो कहा गया है वो तो ठीक है और बाकी जो ये दो दर्शन हैं विशेष रूप से सांख्य और योग उसमें गलत कहा गया है तो जो सांख्य दर्शन ने प्रकृति को कारण बताया और योग दर्शन ने बताया तो उसका खंडन किस आधार पर किया शास्त्र के आधार पर ब्रह्मसूत्र व्यास जी कह रहे हैं चतुर्वेद वेद, वेद। चारों वेदों के जाता व्यास जी को माना जाता है वो तो चारों वेदों के संग्रहकर्ता के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं वेद के विद्वान थे और वो ये बोल रहे हैं शास्त्रों के आधार पर कि अद्वैत ही है उसमें उपनिषद को वो विशेष प्रमाण लेकर के चलता हैं उपनिषद के कुछ वचन है उनको लेकर के अद्वैत को सिद्ध करते हैं कुछ वचनों के इर्द सारा ताना बाना बुना हुआ है सारा अद्वैत उन्हीं पे खड़ा हुआ है मुख्य उसी की व्याख्या चल रही है व्यास जी ने कह दिया है तो इन्होंने कहा है इससे ये सब खंडित होते हैं बस अद्वैत ही रहेगा तो अद्वैत की पुष्टि के लिए और द्वैत या त्रैत के खंडन के लिए उन्होंने ये लिखा इस तरह की व्याख्या की है इसकी ठीक है आगे देखिए तो पिछली कक्षा में चौथे सूत्र में हमने देखा था कि प्रकृति मूल प्रकृति और कार्य जगत में विलक्षणता नहीं है जड़त्व की दृष्टि से कुछ मूल बातें समान है खासतौर से जड़त्व को लेकर के चर्चा है तो इससे भी पता लगता है कि प्रकृति जगत का उपादान कारण है तो उस बिंदु पर अब आगे कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं भूमिका में और उसका उत्तर फिर अगले सूत्र में है एक कथम उच्चते अविलक्षणत्व समान धर्मत्व जड़ जगति वित्ती इस जगत में प्रकृति से, से अविलक्षणता अविलक्षणता को खोला समान धर्मता और वो कौन से धर्म की समानता है जड़त्व की अचेतनत्व की यावता क्वचित चेतन चेतनत्व खलवपी शास्त्रेश् प्रतिपादित है तो बहुत शास्त्रों में बहुत जगह प्रकृति का यानी जगत का कार्य जगत का चेतनत्व प्रतिपादित किया गया है उसको इसी तरह वर्णन किया गया जैसे कि ये चेतन है कैसे तो देखो छतपथ ब्राह्मण का वचन दिया मृद अभ्रवित मिट्टी बोली मिट्टी बोली ये बोलना लक्षण किसका है जड़का है चेतन का है तो चेतन का है तो चेतन व्यवहार किया गया चेतनत्व है इसमें और दूसरा वचन है आपो अब्रुवन जल बोले बहुवचन है जल बहुवचन में आता है आप शब्द जल बोले और बोले मतलब तो चेतन होगा छंदोग्य का उदाहरण दिया वचन दिया तत्तेज इक्षता उस तेज ने ईक्षण किया तेज मतलब तो अग्नि उसने ईक्षण किया इच्छा की संकल्प किया तो यह भी तो चेतन का लक्षण है जड़ कहां हो यह और देखिए ता आपा एक क्षण छादोज का जलों ने क्षण किया ये फिर चेतनत्व का लक्षण है और देखिए केनोपनिषद काी ही किम एतत ते मतलब ते देवा उन देवों ने अग्नि को कहा कि जानो ये यक्ष कौन आ गया है ये केनोपनिषद का वो प्रसंग है कि देवता लोग बहुत सारा कार्य कर रहे थे बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए तो उसका श्रेय वो अपने को देने लगे परमात्मा को भूल करके कि उसकी सहायता से ये सब कुछ हो पा रहा है तो परमात्मा को भूल के अपने को श्रेय देने लगे अपने को बहुत बड़ा मानने लगे तो परमात्मा को पता लग गया कि ये ऐसा सोच रहे हैं। तो बोले इनको मिथ्याजान से मुक्त करना चाहिए दूसरे शब्दों में क्या कि भाई इनको कुछ सबक सिखाना चाहिए या इनको कुछ अनुभव कराना चाहिए इनको पता तो चले कि हम गलत मान रहे हैं। तो उसने उनसे सारी शक्तियां छीन ली अपनी जो सहयोग था परमात्मा का देवताओं को वो उसने छीन लिया वापस ले लिया विड्रॉल कर लिया वहां से और फिर एक यक्ष के रूप में कोई बहुत सुंदर और कोई ऐसी आकर्ष चीज के रूप में उन देवताओं के सामने आके खड़ा हो गया अचंबित हो गए देवता देख करके ये कौन आ गया इतना तेजस्वी और ये और वो कौन ये कौन आ गया है अभी तक तो देखा नहीं था कभी इसको अब ऐसी स्थिति में वो देव अग्नि को बोलते हैं कि अग्नि देखो ये कौन यक्ष कौन है ये जा जानो इसको ये कौन है तो ये जो देव है वो कौन है जैसे कि सूर्य हो गया जैसे कि वायु हो गया जैसे कि इंद्र हो गया ये देव थे ये जड़ देवता यानी देव मतलब जड़ देवता उसी प्रसंग में इन्होंने लिखा है कि वो थे तो जड़ लेकिन बातचीत कैसी कर रहे हैं अग्निम गुरुन वो अग्नि को बोले यानी अग्नि सुन रही है ये बोल रहे हैं ये चेतन के समान है बिजानी ही जान इन इसको किमें तक्ष मित यक्ष यक्ष्य। कौन सा आ गया है? सुंदर अद्भुत चीज क्या आ गई है ये पता लगा क्या हो एक और उदाहरण दिया आगे वचन दिया तेह वाचम ऊंचू तुम न उदगा यहां भी ते का मतलब देवता है ये देवता है देवता क्या बोले में तेहवाचम ऊंचू तुम न उदगा उन्होंने ते मतलब वो देव देवों ने ये देव भी जड़ देव ही उन्होंने वाणी से कहा अब वाणी भी तो जड़ी है उस दृष्टि से तू हमारे लिए गा उदगा उद्गीत का गान कर ये भी वो प्रसंग है कि प्रजापति ने दो उसकी दो संतानें थी देव और असुर देव भी बहुत सारे हो गए और असुर भी बहुत सारे हो गए अब उन दोनों में ये संघर्ष चला कि इस धरती का अधिक से अधिक आधिपत्य किसके पास में हो इसका अधिक से अधिक भोग कौन करें देव छोटे थे कम थे असुर ज्यादा थे तो देवता ने कहा कि ये सब तो सारा यज्ञ है तो हम यज्ञ करके इस सारे को जीतेंगे ये जो सृष्टि है ये यज्ञ में है तो हम यज्ञ करके इस सारे को अपने अधिकार में ले लेंगे हमारा आधिपत्य रहेगा यज्ञ करके असुर लोग अलग तरीके अपनाते हैं अधिकार करने के देवताओं का तरीका यज्ञ परोपकार यज्ञ करके हम इस पर अधिकार प्राप्त करेंगे उसे और परोपकार करेंगे तो उसके लिए उदगीत की आवश्यकता थी यज्ञ अच्छा हो तो उसके लिए उन्होंने उदगीत परमात्मा का बोलना परमात्मा के नाम को अच्छा बोलना तो उन्होंने वाणी को कहा वो प्रसंग है ये कि उन देवताओं ने वाच ऊंचू वाचों को कहा कि त्व ना उदगाए तू हमारे लिए गा उदगीत का गान कर ताकि हमारा यज्ञ सफल हो और हम हमारा आधिपत्य हो इस सृष्टि के ऊपर धरती के ऊपर और एक वचन दिया ते हमे प्राणा अहम श्रेय से माना ब्रह्म प्राणा वह प्राण ये प्राण भी जड़ मानकर के कथन है जो विभिन्न है तो एक तरह से प्राकृतिक शक्तियां हैं ये इंद्रिया हैं इंद्रियों के अंदर ये विवाद खड़ा हो गया कि कौन श्रेष्ठ है हमारे में कौन अधिक बड़ी है तो अहम श्रेय से विवाद माना मैं बड़ी मैं बड़ी ये मैं बड़ा मैं बड़ा ये प्राण या इंद्रिया मैं बड़ी मैं बड़ी होने लगा तो निर्णय के लिए ब्रह्म जगमू ब्रह्म के पास में पहुंचे तो ये भी जो सारा विवाद और ये सब बताया जा रहा है ये जड़ चीजों में बताया जा रहा है तो आप कह रहे हो पिछले सूत्र में आपने कहा कि इनमें विलक्षणता नहीं है प्रकृति जड़ है कार्य जगत भी जड़ है तो ये तो चेतन की तरह से वचन मिल रहे हैं तो इसका समाधान अब अत्रोच्चते पांचवें सूत्र में कहा जा रहा है सूत्र है अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगति ये अभिमानी का कथन है वास्तविक कथन नहीं है ऐसा मान करके उसको चेतन के समान मान करके कथन किया गया वास्तविक कथन नहीं है कि ये चेतन है क्यों ऐसा किया गया तो विशेष विशिष्टता बताने के लिए औरों से विशेषता भेद बताने के लिए विशेष चीज बताने के लिए और अनुगति के लिए अनुमान के लिए उसमें कुछ परिणमन बताने के लिए अनुगति कुछ विशेष परमात्मा इन सब में व्यापक है ये बताने के लिए एक तो विशेष बताने के लिए कि परमात्मा ने ये क्या क्या चीजें बनाई है कैसी कैसी बनाई है और इनको भी बोलते हुए कहा गया कि जल ने इच्छा की पृथ्वी ने इच्छा की ये जो सब है इस, ये सब परमात्मा वहां अनुगत है विद्यमान है ये बताने के लिए ऐसा कथन किया गया है वास्तव में वो चेतन नहीं है इसके विशेष और अनुगति के अलग अलग ढंग से व्याख्या की जाती है तो ये अभिमानिक कथन है वास्तविक कथन नहीं है आलंकारिक कथन है एक बात भाष्यकार ने समझाई स एश न याथार्थिकेतनत्व व्यवहार ये जो ऊपर वचन आपने कहे याथार्थिक मतलब यथार्थ में वास्तव में चेतन के समान व्यवहार नहीं है ये ये वास्तव में चेतन है और उनका कथन किया जा रहा है वास्तव में नहीं है किंतु स तो खलु अभिमानी व्यपदेश ये अभिमानी व्यपदेश है अभिमानी व्यवदेश सूत्र को जू का तू यहां पर लिया है अब अभिमानी व्यपदेश को ये खोल रहे हैं अभिमन्यते अभिमानी मतलब अभिमन्यते अभिमन्यते को कह लिया मन... खोल दिया अभी को अभिलक्ष्य किमपी वृत्तांतम मन्यते मन्यते जो का तू है अभी को खोल दिया अभिलक्ष्य किमपी वृत्तांतम मन्यते किसी बात को लक्षित करके कोई वृत्तांत कह देना कुछ लक्ष्य विशेष के लिए मन्यते को खोल दिया कल्प्य कल्पित किया जाता है यह जो सो अभिमान अभिमानो अभिनयो अलंकारों वाह वो अभिमा अभिनय है वो एक आलंकारिक रूप से कथन है उस तरह का अभिनय करके जो अभिनय में हम नाटक करते हैं नाटक में अभिनय करते हैं ऐसा न होते हुए भी हम वैसा बोलते हैं अलग अलग पात्रों के रूप में जो करते हैं कि बस केवल दिखाने के लिए कथन है वास्तव में नहीं है ऐसा अभिनय होता है वो तो वैसा ही ये यह यह यहां पर अभिमानी कथन है अभिनय कथन है तो ऐसा अभिनय अलंकार व्य अस्मानी तस्वीपो अस्थि उसका ये कथन है न तो वास्तविक चेतन वास्तव में जो चेतन है उसका ये कथन नहीं है और ऐसा भाषा में देखा जाता है वेद के अंदर भी बता रहे हैं वेदे भी यथा निरुक्त है खलु उत्तम वेद में भी इस तरह का वर्णन मिलता है और उसकी पुष्टि के लिए कह रहे हैं जैसे कि निरुक्त में कहा जाए एक वचन है यहां मनुष्यवत देवताभिधानम निरुक्त के प्रारंभ में ही है तो इसके अर्थ तो कई तरह से किए जाते हैं यहां इस प्रसंग में जो अर्थ ये कह रहे हैं वो ये कि वेद में जो देवों का कथन है देवता का कथन है देवता कैसे होते हैं तो उनका कथन कैसे मनुष्यों के समान किया गया है कैसे मनुष्यों के समान जैसे मनुष्यों के सिर होते हैं हाथ पैर होते हैं शरीर होते हैं ऐसे उनके भी बता रखें जैसे मनुष्य के भाई बंधु होते हैं पत्नी होती है ऐसे उनके भी संबंध बता रखें उनकी भी पत्नियां हैं देवताओं की अथवा जैसे मनुष्यों के रथ आदि होते हैं साधन होते हैं ऐसे ऐसे कुछ उनके भी बता रखें जबकि होते नहीं है वास्तव में तो वेद मंत्रों में जो बहुत सारे ऐसे कथन मिलते हैं वो आलंकारिक कथन है अब उनको देख करके कई जने कहते हैं देखो इंद्र नाम का कोई देवता हुआ यानी कोई मनुष्य था देवताओं का राजा कोई मनुष्य हुआ होगा विशेष राजा फला देवता हुआ उसके ये रथ थे उसके ये थे इसके ये कथन थे तो उससे फिर उसमें इतिहास भी जोड़ लेते हैं अनित्य इतिहास कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी और देखो उसमें वर्णन मिल रहा है ये इसकी पत्नी थी ये इसके ये आयुध थे ये इसका रथ था इत्यादि वर्णन मिलता है तो वो भी सारे कथन उन सबका समाधान भी इसी के अंदर छुपा हुआ है उसी तरह से लेंगे वो तो आलंकारिक कथन है वो वास्तव में ऐसे जीव नहीं थे तो जड़ देवता है उनको केवल समझाने के लिए ऐसा कथन किया गया तो ऐसे ही यहां पर जो ये ऊपर पूर्व पक्षी ने इतने सारे उदाहरण दे दिए कि ये सब जड़ वस्तुएं चेतन की तरह से बोल रही हैं चेतनवत व्यवहार किया जा रहा है बोलिए तो, तो अभिमानी व्यवदेश है अभिमानी व्यवदेश है तो मनुष्यवत देवताभिधानम और वैसे यहां पर दूसरा अर्थ किया जाता है इस पंक्ति का देवता मतलब वेद मंत्रों को लिया जाता है यहां पर तेषाम मनुष्यवत देवताभिधानम उससे पहले यहां पर इन्होंने नाम आख्यात उपसर्ग निपात ये सब वर्णन किए थे तो बोले जैसे इनका प्रयोग लोक में होता है ऐसे ही वेद में भी होता है वेद में भी नाम शब्द है वेद में भी आख्यात शब्द में है, वेद में भी उपसर्ग और निपात है ऐसे ही वेद में भी है इस पंक्ति का ये दूसरा अर्थ भी है मनुष्यवदेवता यहां इस प्रसंग में पहला वाला अर्थ लेंगे कहते हैं अथा किमर्थ सो अभिमानी व्यपदेशा ये कथन क्यों किया जा रहा है ऐसा तो उच्चते उसके लिए दो कारण बताए विशेष अनुगति भ विशेष के लिए और अनुगति के लिए दो कारण बताए अब इन्होंने जो आगे व्याख्या की वो अपनी जगह पे है एक तो विशेष बताने के लिए एक सामान्य रूप से कथन होता है एक अलंकार के रूप में कथन होता है तो वो विशेष कुछ कथा के रूप में आ जाता है वो हमें विशेष समझ में आता है निरुक्त ने भी इस बात को कहा ये जो अलंकारिक कथन होते हैं बहुत सारी इस तरह की कथाएं भी लोक में प्रचलित हैं जिसको हम यु तथ्य की दृष्टि से देखने लगेंगे तो बोले ये क्या वास्तविक है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है लेकिन किसी बात को समझाने के लिए आलंकारिक रूप से कथन किया जाता है विशेष रूप से कुछ विशिष्टता बताने के लिए समझाने के लिए औरों से पृथकता करने के लिए अब जैसे पंचतंत्र आदि में पशु पक्षियों का बोलना करना ये सारी बातें कही जाती हैं जबकि वो वहां होता नहीं है वैसा एक विशेष का अर्थ यू करते हैं भेद बताने के लिए विशेष मतलब भेद विशेषस्तु तो पृथक प्रकृत और दूसरे कुछ लोग इस तरह व्याख्या करते हैं कि विशेष का मतलब है भेद बताना भेद कैसे बताना कि तेज से भिन्न ब्रह्म है परमात्मा है इस भेद को बताने के लिए तेज से भिन्न है भिन्नता बताने के लिए और अनुगति के लिए कि परमात्मा कार्य में भी विद्यमान है ये जो कार्य जगत है उसमें भी अनुगत है अनुगति मतलब उसके पीछे पीछे उसमें गया हुआ है यानी विद्यमान है वहां पर व्यापक है उसकी सर्वव्यापकता उसका अंतर्यामी रूप बताने के लिए कार्य में भी ब्रह्म अनुगत है वर्तमान विद्यमान है यह बताने के लिए ऐसा कथन किया गया जब जड़ वस्तुओं के लिए उपनिषदों में जहां आता है सूर्य आदि में ब्रह्म की कल्पना की कि वो ही ब्रह्म है उसमें पुरुष है तो वो सारी कल्पना किसलिए यह बताने के लिए कि यहां पर भी परमात्मा है यद्यपि सूर्य परमात्मा नहीं होता यद्य सूर्य पुरुष नहीं है चेतन नहीं है लेकिन वो उसके अंदर है ब्रह्म उसके अंदर है ये बताने के लिए आलंकारिक कथन कर दिए जाते हैं तो विशेष और अनुगति इन दो के लिए थोड़ा सा इन्होंने खोला है विशेषत्व प्रतिपादन आय विशेष मतलब विशेष का प्रतिपादन करने के लिए और चाह अनुगति ही अनुगति को खोल दिया इन्होंने अनुगमनम उसी को खोल दिया परिणाम हाँ। अनुगति अनुगमन परिणाम यानी कार्य अपना है चाहे उसको जताने के लिए तौचा तो अभिप्राय विशेषानुगति रूप तत्र तत्र प्रकरणे हो और ये जो विशेष और अनुगति है ये प्रकरणों में हमने कह दिए हैं अलग अलग जगह कह दिए व्याख्या नहीं कर रहे हैं, उसको, उधरित नहीं कर रहे हैं। तस्मात प्रकृति जगत उपादान कारणम अनिवार्यम विजयम इसलिए प्रकृति को जगत का उपादान कारण तो मानना ही चाहिए प्रश्न ये अंत में क्यों बोल देते हैं क्योंकि प्रश्न इस तरह का खड़ा था कि इनमें तो एक चेतनवत व्यवहार हो रहा है प्रकृति तो जड़ है और कार्य जगत में चेतन के समान व्यवहार हो रहा है इससे हम कहेंगे कि प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती आप ही ने कहा था कि समान गुण होते हैं कारण गुण पूर्वक कार्य के गुण देखे जाते हैं तो जगत चेतनवत शास्त्र में कहा जा रहा है इससे क्या निश्चय हो जाएगा कि प्रकृति इसका उपादान कारण नहीं है और प्रकृति जड़ है ये पता है और जगत में चेतनवत व्यवहार देखा जा रहा है कथन देखा जा रहा है इससे पता लगता है कि प्रकृति जगत का उपादान कारण नहीं है ये पूर्व पक्षी की तरफ से आ रहा था इसलिए ये अंत में उपसंगार करते हैं बार बार सूत्र से सीधा सीधा नहीं होता है लेकिन तात्पर्य यही है कि प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है आगे अब इस बात की पुष्टि के लिए यह कह रहे हैं दृश्य तेतु अगला सूत्र छठा ऐसा लोक में, में, में भी देखा जाता है लोक में भी व्यवहार करते हैं ये केवल शास्त्रों में ही नहीं है लोक में भी देखा जाता है और लोक की भाषा तो स्वीकृत है ही और लोक में जो भाषा बोली जा रही है वहां इस भाषा के बोलते हुए भी हमें पता रहता है कि यह चेतन है या अचेतन है चेतनवत्त भाषा का प्रयोग लोक में होते हुए भी हम कभी भी ये नहीं कहते कि यह चेतन है उस उन वाक्यों को देख करके हम उन जड़ वस्तुओं को चेतन नहीं मान लेते लोक में भी हम ऐसा ही करते हैं तो शास्त्र में क्यों नहीं कर सकते शास्त्र में भी ऐसा ही समझना चाहिए लोक में हमें बाधा नहीं होती तो वाक्य तो ऐसे प्रयोग किए जाते हैं तो दृश्य तु तो ऐसा, तो ऐसा प्रयोग देखा जाता है अयम अभिमानी व्यपदेशा अभिनयिक आलंकारिको वा व्यपदेशो दृश्यते तो लोके दृश्यते हैं दृश्यते तो मतलब लोके दृश्यते लोक में भी देखा जाता है ये जो अभिनयिक है अभिनय वाला आलंकारिक वर्णन है लोक में देखा जाता है न केवलम वेदे वा उपनिषत्सु एव वा केवल वेद और उपनिषद में ही नहीं है यह तो हर भाषा में मिलेगा उदाहरण दिया कूलम पिपतिशति कूलम मतलब किनारा पिपतिशति गिरना चाहता है किनारा गिरना चाहता है किसका किनारा गिरना चाहता है नदी का किनारा प्राय तो वहां घटेगा कब गिरना चाहता है जब बारिश आती है तेज और पानी आता है वो नीचे से काटता जाता है और बस वो किनारा यूं लग रहा है कि अब गिरा वो गिरते भी जाते हैं बड़े बड़े और कटती जाती है वो नदी बहुत जमीन कटती रहती है जी उधर छोड़ती जाती है इधर काटती जाती है स्थान भी बदल लेती है तो जो अधर में हो तो उसके लिए क्या ये गिरना चाहता है अब कुलम कूल तो वो तो जड़ है पता है हमारे को मिट्टी है तो गिरना चाहता है ये चाहना तो चेतनवत व्यवहार हुआ भाषा में प्रयोग लेकिन ये वाक्य बोलते हुए भी हम कभी ये नहीं कहते चेतन है दूसरा उदाहरण दिया ग्राम आजी गमी गांव जो है आना ही चाहता है जैसे हम कहते हैं अजमेर आने वाला है गाड़ी में बैठे हैं भाई अजमेर क्यों आ रहे हैं तो अजमेर आने वाला है अजमेर निकल गया अब यह सब आना और निकलना गया आया ये व्यवहार किसमें होना चाहिए चेतन में होना चाहिए आना जाना तो क्रिया हो गई और चेतन की होनी चाहिए तो उस दृष्टि से भी ये कथन है और कहते हैं कथानक में भी कथानक सूचक नारद पर्वतयो हो संवाद शास्त्रों में मिलते हैं नारद का और पर्वत का आपस में संवाद होता है नदी पर्वतयो हो संवाद नदी और पर्वत का संवाद होता है समुद्र हुआ समुद्र बोला ये सब है एक पुष्प की अभिलाषा इत्यादि कविताएं बनाई भी है ना पुष्प की क्या अभिलाषा है मैं इधर नहीं जाऊं वहां नहीं जाऊं मैं कहां गिरूं? जिस रास्ते पर वीर अपना बलिदान देने के लिए जा रहे हो उस पे मैं जाऊं अब ये जो अभिलाषा कही जा रही है पुष्प की पुष्प तो जड़ है पेड़ चेतन है लेकिन पुष्प जो अलग निकला हुआ है वो तो जड़ है उसकी अभिलाषा है अभी तो कवि की कल्पना है आलंकारिक कथन है अभिमानिक कथन है ये समझाने के लिए कथन है विशेषता लाने के लिए कथन है ऐसा होता है अब इसको चेतन व्यवहार थोड़ा ना कहा जाएगा यूं थोड़ा कहेंगे कि ये चेतन है ये लेखक इसको चेतन मानता है हम आशंका भी नहीं करते चेतन अचेतनत्व चेत, की वहां आशंका भी नहीं करते हम वक्ता का अभिप्राय समझ लेते हैं ऐसा ही शास्त्रों में जहां जहां आता है वहां भी हमें समझ लेना चाहिए आगे तस्मात आभिमानिक काल्पनिक से चेतनत्वर्णन जड़म न वास्तविक चेतन होती तो इसलिए ये आभिमानिक यानी काल्पनिक चेतनत्व के वर्णन से ये जड़ वास्तव में चेतन है ऐसा नहीं समझना चाहिए किंतु तत् जड़म एव तिष्ट वो तो जड़ की तरह रहते ही है, हमें पता है अन्य प्रमाणों से स्पष्ट है अतः जड़म इदम जगत जड़ाया प्रकृत है इसलिए ये जड़ जगत जड़ प्रकृति का ही परिणाम है साही ही परिणामी नहीं प्रकृति परिणामी नहीं है बदलती है बदल करके इस रूप में आती है और परमात्मा तो अपरिणामी परमात्मा न बदलने वाला है क्यों न बदलने वाला है तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं तस्य अखंड ख को पूरा कर लीजिए तस्य अखंड एक हेतु एक रसत्वात दूसरा हेतु अनंतत्वाच ये तीसरा हेतु तो अखंड है उसके टुकड़े हो नहीं सकते जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो विभिन्न रूपों में बदल नहीं सकती और एक रस है एक रस है मतलब बिल्कुल एक जैसा है यदि जो बदलेगा तो बदलेगा तो वो एक रस तो रहेगा नहीं कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा यदि परमात्मा ही ये सब बना हुआ है तो कहीं किस रंग में है कहीं किस रंग में है कहीं कठोर है कहीं मृदु है कहीं वृक्ष है कहीं चट्टान है कहीं पानी है भिन्न भिन्न रूपों में हो ना एक रस तो नहीं होगा अगर परमात्मा ही ये सब बना तो अब एक रस तो नहीं रहा वो भिन्न भिन्न हो गया है वो एक रस का मतलब है सब जगह बिल्कुल समान हर चीज हर गुण उसका हर जगह एक समान कोई भेद नहीं है एक रस एक जान जैसे कि किसी पानी के अंदर नमक या मीठा बिल्कुल मिला दिया जाए घोल दिया जाए बराबर और तो एक रस हो जाता है सब जगह एक जैसा है परमात्मा तो एक जैसा है सब जगह तो तो ये तो भिन्न भिन्न हो जाएगा अगर इसको परमात्मा से ही बना हुआ मानेंगे तो एक रस नहीं रहेगा तो चूंकि एक रस है इसलिए वो परिणामी नहीं हो सकता अखंड है इसलिए परिणामी नहीं हो सकता और अनंत है इसलिए भी ये जो परिणाम है ये एक देशी चीजों में हो सकता है जो अनंत है उसमें कोई गति नहीं हो सकती इधर उधर आ जा नहीं सकता तो उसमें कोई परिणाम भी नहीं हो सकता तस्मात् जगतो निमित्त कारणम प्रकृति उपादान कारणम ये सुतराम सिद्धम फिर वही बात दोहरा दी अपनी बात जैसे भजन की टेक होती है बार बार बोलते ही है इससे सिद्ध होता है कि प्रकृति उपादान कारण है और परमात्मा निमित्त कारण है ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये अलग अलग संप्रदाय बन गए हैं इसमें मुख्य कारण यही तो है एक ब्रह्म को भी उपादान कारण मानता है एक उपादान कारण नहीं मानता है ये इतना बड़ा भेद है इसमें बहुत बड़ा वर्ग बन गया इसलिए इस बात पर बहुत बार बार जोर आ रहा है बार बार वही बात आ रही है तो लेकिन अभी भी और कुछ प्रश्न तो बाकी हैं प्रश्न तो और पूछे जा सकते हैं क्या है प्रश्न ये प्रश्न ही यहां पर मुख्य है भूमिका उत्तर तो ठीक है अगर प्रश्न को बदल दिया जाए ना भूमिका <laughs> तो यह सब कुछ बदल जाएगा आगे का प्रश्न मुख्य है देखो क्या प्रश्न उठा रहे हैं उपादान कारण भूताया जड़ाया प्रकृति जड़म जगत यदि तस् परिणामो अस्त ये जो उपादान कारण रूप जड़ प्रकृति का ये जड़ जगत यदि परिणाम परिणाम है बदलाव है तो तरी परिणाम उपादान कारण समान धर्मत्वेन तो भवितव्यम तो ये जो परिणाम है यानी कार्य जगत है उसमें उपादान कारण के समान गुण होने चाहिए इति युक्ति प्रबला चेत ये युक्ति यदि प्रबल है तो अपने को सुरक्षित रखते हुए कह रहा है कि यदि आप ऐसा मानते हैं तो क्योंकि सिद्धांति ने तो पीछे कहा था वैशिष्य का कारण गुण पूर्वक का कार्य गुणो दृष्ट है तो बोले अगर ये ऐसा दृढ़ है तो क्योंकि चेतनत्व और जड़त्व को लेकर के भी यही तो यही तो आधार लिया था वो जड़ है तो ये भी जड़ है अगर ये इतनी प्रबल है तो तब देखिए एक वचन उद्धृत किया है इसने पूर्व पक्षी ने असत्वा इधम अग्र आसित तथो वही सत अजायता तैतरी उपनिषद असतवाई नमग्र आशित पहले ये असत था पहले कब बनने से पहले बनने से पहले कहे असत था असत्यतो तो वही सत्य अजाय था उससे सत उत्पन्न हुआ तो असत से सत उत्पन्न हुआ तो कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट यह तो नहीं हुआ कारण जब असत था तो कार्य सत कैसे आ गया कारण के अनुसार अगर गुण होते तो कारण असत था तो कार्य भी असत होना चाहिए अथवा कार्य सत है तो कारण भी सती होना चाहिए कारण के अनुरूप ही कार्य के गुण देखे जाते हैं लेकिन देखो वचन क्या कह रहा है शास्त्र क्या कह रहा है असत से सत उत्पन्न हो गया तो असत से सत उत्पन्न हो सकता है तो जड़ से चेतन भी हो सकता है या चेतन से जड़ भी उत्पन्न हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है असत से सत हो गया ना आपका सिद्धांत तो खंडित हो गया कारण गुण पूर्वक कार्य के गुण देखे जाते हैं सिद्धांत तो खंडित हो गया शास्त्र वो तो जगत प्राग असत अवर्त जगत से पहले असत विद्यमान था असत था तरी तत्परिणाम से जगतों अपनी उसका जो परिणाम जगत है वो भी असत ही होना चाहिए कार्यम ही कारण गुणम अनुसरती यूकि कारण गुण का अनुसरण कार्य कार्य कार्य जो होता है वो कारण के गुण का अनुसरण करता है तस्मात्मा प्रकृति जगत, जगत का कारण इसलिए प्रकृति जगत का कारण नहीं है अत्रोच्यते इस विषय में कहा जाए ऐसे ऐसे बहुत वचन मिलेंगे उन सब के लिए ये इसी तरह के उत्तर बनेंगे तो सातवां सूत्र है असत इति चेत न प्रतिषेधमात्रत्व अगर आप पूर्व पक्ष ये कहे कि असत देखो वो तो असत था और ये सत सत्य ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो इस सूत्र की जो प्रारंभिक भाग है पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो उसके लिए उन्होंने पृष्ठभूमि बना दी ऊपर प्रश्न दे दिया तो बोले ये ना आपका कथन ठीक नहीं है क्यों प्रतिषेध मातृत्वा इससे तो सबका ही प्रतिषेध हो जाएगा फिर ये तो प्रतिषेध मात्र कर रहा है हर वस्तु का प्रतिषेध हो जाएगा एक अर्थ ये किया एक केवल कुछ चीज का किसी विशेष चीज का प्रतिषेध किया गया है प्राप्त का प्रतिषेध किया दो तरह से व्याख्या की जाएगी इसकी देखिए यानी पूर्व पक्षी ने जो तर्क रखा था इस बात को रखा तो इससे उसकी भी मान्यता तो खंडित होती है यह कहना चाह रहे हैं जैसे न्याय दर्शन में आता है अपनी प्रतिज्ञा को लेकर के कोई चल रहा है दोनों जने अब खंडन करने में दूसरे का ऐसा खंडन कर बैठा कि तो उससे उसका खुद का भी खंडन हो जाता है तो वो तो बात नहीं बनेगी बोले तो इससे तो, तो आपका भी खंडन होता है तो यह पूर्व पक्षी कौन है जो ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति मानता है केवल ब्रह्म से उपादान कारण के रूप में मानता है मानता तो है वो भी जगत की उत्पत्ति प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हुई इसका खंडन कर रहा है वो प्रकृति से जगत की उत्पत्ति हुई इसका तो खंडन कर रहा है और ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई यह सिद्ध करना चाह रहा है तो इदम आसीत, असद व इधम अग्र आसित असत था मतलब कुछ भी नहीं था तो मतलब ब्रह्म भी तो नहीं था फिर आप इस वचन को ला करके असद व इधम अग्र आसित इसको ला करके प्रकृति का खंडन कर रहे हो बोले इससे तो ब्रह्म का भी खंडन हो जाएगा आपका क्योंकि ये तो असत कह रहा है मतलब कुछ भी नहीं था ये तो ना कह रहा है कि ब्रह्म था और ये नहीं था बस असत था कुछ भी नहीं था प्रतिषेध मात्र का हर वस्तु का प्रतिषेध कर देगा यह तो कुछ भी नहीं था फिर तो फिर तो आपको ये मानना पड़ेगा अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई है ये जगत की उत्पत्ति अभाव से असत से ही हुई है ना तो आपका ब्रह्म वाला भी नहीं टिकाएगा तो देखिए असत इति चेत प्राग उत्पत्ति असत आसित कथने न प्रकृते है प्रतिषेध हो यदि उच्चेता अगर इस वचन के द्वारा असत पहले था इस वचन के द्वारा आप प्रतिकृति का प्रतिषेध करते हो तो तरही ना आपका कथन ठीक नहीं है क्यों प्रतिषेध मात्रत्व एवं तो प्रकृति रेव प्रतिषेध होना भविष्य इससे मात्र प्रकृति का ही प्रतिषेध नहीं होगा किंतु प्रतिषेध मातृत्वात् प्रतिषेध मात्र है हर किसी का प्रतिषेध होगा तो जगत है प्राग प्रतिषेध है हर चीज का प्रतिषेध वहां पर प्रसक्त होने लगेगा असत इति सत्ता मात्रस्य से प्रतिषेधवाचित्व क्यों ऐसा होने लगेगा क्योंकि जो असत है ये सत्ता मात्र का निषेध कर रहा है सत्य यानी सत्ता मात्र का निषेध कर रहा है सत्तामात्र प्रतिषेधवाचित्वाद एवं ब्रह्मणों की प्रतिषेधा प्रसज्य है फिर तो ब्रह्म का अस्तित्व भी नहीं रहेगा जिसके लिए आप ये सारा कर रहे हैं ब्रह्म को स्थापित करने के लिए इससे तो आपका ब्रह्म भी खंडित हो जाएगा तस्मा देशा कल्पना युक्ता इसलिए ऐसा मत कहो कि ये असत से सत असत का मतलब असत है कुछ भी नहीं था ऐसा मत बोलो आप अन्यो व्याख्या मार सूत्र का दूसरे ढंग से अर्थ किया ये एक व्याख्या हो गई खंडन हो गया इससे और कोई व्यक्ति ऐसे तर्क युक्ति को नहीं रख सकता जिससे उसका भी खंडन होता हो क्योंकि अगर वो उस तर्क युक्ति को रख रहा है दूसरे का खंडन करने के लिए तो प्रथम तो वो उस तर्क युक्ति को खुद मान रहा है दूसरा तो मानेगा या ना मानेगा वो आगे की बात है उसका खंडन होगा या ना होगा अब आगे की बात है लेकिन ये तो उस युक्ति तर्क को मान ही रहा है तो जब वो खुद मान रहा है तो खुद का खंडन तो उसका पहले सबसे पहले हो जाएगा तो पहले वो ही निग्रह स्थान में चला जाएगा आगे तो दूसरा व्याख्या क्या है दूसरी व्याख्या क्या है असत, असत इति चेत प्राग उत्पत्ति असत आसी यदि उच्चेता यदि उच्चते उत्पत्ति के पहले असत था यदि ऐसा कहा जाए तदातु तब तो प्रतिषेध मातृत्व ये जो प्रतिषेध किया जा रहा है यानी सत्य जो निषेध किया जा रहा है वो कैसा है प्रसक्त से प्रतिषेधोत्र तात्पर्य जो प्रसक्त था जो चीज आ रही थी जिसका निषेध करना चाह रहे थे बस उसी का ही निषेध होगा सबका निषेध नहीं होगा जो चीज वहां संभावित थी कि भाई ये भी फिर तो वहां होना चाहिए बस उसी का निषेध किया जा रहा है जो है होता है उसका निषेध नहीं किया जा रहा है जो नहीं होता और फिर भी कोई संभावना रख रहा है कि ये भी होना चाहिए था ये गुण भी होना चाहिए बस उतने मात्र का निषेध किया जा रहा है जो प्रसक्त था उसी का निषेध किया जा रहा है जैसे कि कोई कार्यक्रम हो घर में और उसमें अब घर परिवार के तो हो ही, और बाहर के भी आने वाले हों माहर के दस बीस पचास लोग आने वाले हों और बाहर वालों में से कोई भी नहीं आया अब घर के तो है दस बीस पचास कार्यक्रम भी हुआ वैसे मैं कह सकते हैं कोई भी नहीं आया कार्यक्रम में कोई था ही नहीं अब ये कथन कहां लगेगा जो प्रसक्त था उसी पे ही लगेगा वह जो घर वाले हैं वो तो है ही वक्ता का तात्पर्य तो यही है।, तो है, है कि घर वाले तो हैं ही यहां पर उनका निषेध तो ना कह रहे हैं कि कोई भी नहीं था कार्यक्रम में बोले कोई भी नहीं था घर वाले भी नहीं, नहीं थे नहीं नहीं घर वाले तो थे मेरा मतलब है बाहर वाले नहीं थे वे निषेध तो प्रसक्त का किया जा रहा है ना जिसकी संभावना थी ऐसे ही जो असत शब्द कहा जा रहा है नासदीय सूक्त में भी जो असत शब्द आया है उसमें भी ये सब इसी तरह की व्याख्या है, वहाँ पर समझनी होंगी असत था सत नहीं था यानी जो प्रसक्त होने वाला था उसका निषेध है कि वो नहीं था क्या था वो, वो क्या कौन प्रसक्त है उसको तो आगे बता रहे ये प्रसक्त से प्रतिषेधो अत्र तात्पर्य न तू अभाव तात्पर्य असत का मतलब अभाव था कुछ भी नहीं था ये मतलब नहीं है वहां पर और लोग ऐसा कह देते हैं प्रसक्तम ही प्रसिद्धम स्थूलम जगत प्रसक्त क्या था ये जो प्रसिद्ध है हमारे को जो दिखाई देता है प्रकट स्थूल जगत है ये प्रसक्त था जब कह रहा है कि असत था मतलब ये स्थूल जगत नहीं था उस समय ये स्थूल रूप में नहीं था तस्से व हो न तो कारण पदार्थस्य अव्यक्त से जो कारण रूप प्रकृति है उसका निषेध नहीं किया जा रहा है असत शब्द से यह जगत था उसका नहीं था मान लो भवन बने हुए हैं और कहे कि कुछ दिनों बाद इतने साल बाद में एक भी घर नहीं रहेगा सब कुछ भी नहीं रहेगा यह बगैर कुछ भी नहीं रहेगा मतलब मकान नहीं रहेंगे उसके खंडर के मलबा तो पड़ा रहेगा वहां पर उसका कौन निषेध कर रहा है वो तो रहेगा ही समाप्त तो हो जाएगा सारा समाप्त तो हो जाएगा फिर तो कोई समाप्त नहीं होता कोई आध्यात्मिक दृष्टि से कहे कि ये सब नष्ट होने वाले हैं सब चीजें नष्ट होने वाली है शरीर भी नष्ट होने वाला है ऐसा कहे कोई और उस पर आकर के कोई दार्शनिक बुद्धि से बोले तात्विक दृष्टि से नाश किसी का नहीं होता है और ना, नाश कारण लय कारण में लीन होना yeah. नाश होता है नाश तो होता ही नहीं है किसी का आप ये जो नाश कह रहे हो नाश होता ही नहीं वही वक्ता का तात्पर्य है कि ये जो जिस रूप में कार्य जगत है ये नहीं रहेगा वो ये तो ना कह रहा है कि कारण भी नहीं रहेगा ऐसे ही जब ये असत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है यह कार्य जगत स्थल जगत नहीं रहेगा इसमें तात्पर्य आगे यदि अतीन्द्रिय अव्यक्त कारण पदार्थ से प्रकृति अगर आप यू कहो कि जो अतीन्द्रिय है जो उस समय इंद्रियों से ज्ञात नहीं होती है अव्यक्त है सूक्ष्म है ऐसी प्रकृति का भी अगर आप निषेध करोगे, इस हेतु से वो चूंकि दिखाई नहीं देती है इसलिए तो तरह ही परमात्मा अतिय प्रतिषेध है प्रसिजित है फिर तो परमात्मा का भी प्रतिषेध आ जाएगा वो भी अतिय है वो भी सूक्ष्म है उसका भी ज्ञान नहीं होता है फिर तो उसका भी निषेध आ जाएगा जबकि आप ब्रह्म को मान रहे हो परमात्मा को मान रहे हो तो असत कथने प्रतिषेध मातृत्वात असत कथन से प्रतिषेध शक्ति मात्रत्वाद तो यहां पर असत का जो कथन किया गया इसके प्रतिषेध मात्र के लिए होने से जब आप निषेध करोगे तब तो ब्रह्म का भी निषेध हो जाएगा असत कथन के प्रतिषेध शक्ति मात्र के लिए सब का प्रतिषेध कर दिया गया इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है तो असद इति चेत न प्रतिषेध मात्रत्वाद आप असत करके निषेध करने लगेंगे तो, तो प्रतिषेध मात्र हो जाएगा सबका प्रतिषेध हो जाएगा एक अर्थ है दूसरा कि जो प्रसक्त था उसी का ही प्रतिषेध किया जा रहा है सबका प्रतिषेध यहां नहीं है इसलिए मूल प्रकृति तो फिर भी वहां पर थी स्वीकार की जा सकती है अब उसके लिए और प्रश्न कर रहे हैं आगे पूर्व पक्षी असतवादी ना आक्षेप्य थे असतवादी के द्वारा आक्षेप किया जा रहा है प्रश्न अब प्रश्न बड़ा होता है तो प्रश्नकर्ता भी बड़ा ही होना चाहिए ना प्रश्न अगर बड़ा है तो प्रश्नकर्ता भी बड़ा ही होना चाहिए तो पूछे कि प्रश्नकर्ता बड़ा या उत्तरदाता बड़ा कौन बड़ा <laughs> प्रश्न बड़ा तो प्रश्न करने वाला भी बड़ा लेकिन उत्तरदाता आपने को बड़ा मानता ही है इसमें तो कोई संदेह नहीं है उत्तर देने वाला है ये देखिए पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहे असतवादी ना आक्षिप्य अपीत तो तद्वत प्रसंगात असाम असमंजसम अपीत तो अपिति में अपिति का मतलब होता है नाश प्रलय अपित तो मतलब प्रलय में तदवत प्रसंगात उसी के समान प्रसंग आने से असमंजसम बहुत ये तो विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी कैसा प्रसंग आ जाएगा उसका अभिप्राय है पूर्व पक्षी का कि कार्य जगत के जो गुण थे वो प्रलय में चले गए तो प्रलय में भी तो वो गुण रहेंगे तो अगर कारण प्रकृति में भी वही गुण रहेंगे तो फिर तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई कार्य में भी वही गुण और कारण में भी वही गुण असंगतता असंगत आक्षेप किया जा रहा है देखिए भाष्य अस्तुत ही असत कथने जगत सत्व से अभाव मात्र ठीक है असत कथन में जो पीछे अर्थ किया था सिद्धांति ने तो बोले उसमें जगत सत्व का अभाव मात्र है जगत नहीं है बस न सात प्रकृति अभाव प्रकृति का अभाव नहीं है यानी प्रकृति का तो भाव है अगर आप ऐसा मानते हो तो तथा लयावस्थायाकृत तदर्मापत्तिर भवे लयावस्था में प्रकृति में उसकी धर्मों की आपत्ति यानी जगत के धर्मों की का दोष प्रसक्त वहां पर होगा कि वो दोष वहां भी वो गुण वहां भी होने चाहिए ये खलु धर्मा कार्य कार्य में जो गुण देखे जाते हैं धर्म देखे जाते हैं कौन से स्थूलत्व गंध रस रूपा तत्व प्रकृत जगत है प्राग प्रसजेरण ये जगत की उत्पत्ति से पहले ये गुण वहां प्रकृति में भी फिर तो मानने चाहिए आपको अगर प्रकृति थी तो ये गुण वहां भी होने चाहिए थे कार्य ही गुणा कारणानुसारी ही नवंती कार्य में जो गुण है वो कारण के अनुसार ही होते हैं आपने कहा था तथा असमंजसम असमंजस होगा क्या प्रकृत असमंजसम असम असमंजसम अयुक्तम प्रसज्जिये जो प्रकृति को जो आप मान रहे हो अलग से ये संगत नहीं होगा क्यों यथो तो ही प्रकृतिस्तु स्तू तदवादी भी सूक्ष्म अव्यक्ता मन्यते आप लोगों के द्वारा जो प्रकृति को मानते हैं वो तो उसको सूक्ष्म और अव्यक्त मानते हैं उसके लिए उदाहरण दे दिया वचन दे दिया सूक्ष्म विषयत्म चालिंग पर्यवसान योगदर्शन दर्शन सूक्ष्म का विषय कहां तक जाता है सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म अलिंग तक मूल प्रकृति तक और सूक्ष्मी संख्या का सूत्र है कि वो क्यों नहीं उपलब्ध होती है क्यों नहीं जात होती है सूक्ष्मता के कारण से हमारे को जात नहीं होती है तो ये जो सारा कथन था अगर इन में स्थूलत्व मान लिया जाए और रूप गंध स्पर्श आदि गुण मान लिए जाए तो वो तो ना तो सूक्ष्म रहेगी और अनुपलब्धि वाली बात भी नहीं आएगी और उसको सूक्ष्मत्व तो भी नहीं रहेगा इस शास्त्र से विपरीत बात आ जाएगी इसलिए आपका यह कथन कि अव्यक्त प्रकृति से ये बना है वो ठीक नहीं है प्रकृति उपादान कारण है ये ठीक नहीं है तो इसका समाधान अगले सूत्र में सिद्धांती कर रहे हैं समाधी ये नवा सूत्र है न तो भावात बोले ये असमंजस नहीं है क्यों नहीं है बोले दृष्टांत के होने से दृष्टान्त देखा जाता है कैसे उसको आगे बताएंगे तो न तो खलू एत असमंजसम अस्थि ये कोई विचित्र बात नहीं है इसमें असंगति नहीं है क्यों दृष्टान दिश्ट, भा, दृष्टान्त भावा दृष्टानता नाम वर्तमान क्योंकि दृष्टान्त मिलते हैं इस विषय में कैसे संति ही रोके दृष्टानता यथ कार्यम वस्तु लयावस्थाया जाए थे स्थूलत्व तो जाहत्यवा लोक में देखा जाता है कि जो कार्य वस्तु है स्थूल है वो जब लय को प्राप्त होती है तो सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाती है स्थूलता चली जाती है सूक्ष्मता आ जाती है और उस समय में जब वो सूक्ष्म हो जाती है न तदान गध रस रूपाधिकम उसमें उस समय गंध रूपादि ये गुण जो स्थूलता में रहते हैं वो वहां पर नहीं होते कैसे यथा उदाहरण दे रहे यथा ही मृत पिंडम मृनमयमकम वस्तुवा कोई मिट्टी का ढेला हो पिंड हो अथवा मिट्टी का बना हुआ कोई खिलौना हो वस्तुआ पिष्टम सत हूतकारेण आकाशे लयी कृतम सूक्ष्म उसको पीस दिया किसी ने बारीक और फूक मार दी हवा चला दी उड़ गई वो धूल की तरह से आकाश के अंदर लीन हो गई सूक्ष्म हो जाती है वो स्थूलत्म तो जहा तेव स्थलता उसकी समाप्त हो जाती है वो वायु जैसी हो जाती है, तदानी तर गंधरस रूपाधिकम अवतिष्ठ अवतिष्ठते, तो उसकी जो वस्तु की गंध थी रूप था स्पर्श था वो अब वहां पर पता नहीं लगता है तदवत समस्तमअप जगत अपनी लयावस्थाएं स्थूलत्व गंध च अवहाय सूक्ष्म थे ये कार्य जगत भी बिल्कुल ऐसा ही है लय को प्राप्त होता है तो सूक्ष्म हो जाता है और इसमें रूप रसगंध आदि गुण नहीं रहते या कार्य जगत की सैवक प्रकृति तत्वाधि भी मन्यते तस्मात्म असमंजसम और वी को ही तो प्रकृति कहते हैं इसलिए कोई असमंजस नहीं है वो प्रकृति उपादान कारण भी रहेगी और उसमें स्थूलत्व और रूप रसगंध आदि गुण भी नहीं रहेंगे आगे और दोष दिखा रहा है सिद्धांती पूर्व पक्षी में अप्रोयम एम हेतुअत्र समाधान इस समाधान में दूसरा दोष भी है यदि न मन्यते अगर वो नहीं मानता है तो दोष आता है तरही नायम ना यम तो यो असौ अपितो इति सूत्रे निर्दिष्ट ये जो सूत्र इस दृष्टांत को अगर नहीं मानते हो तो जो आठवां सूत्र था अपितौ तो, इस सूत्र में जो आपने इसका हेतु दिया था वो भी ठीक नहीं होता है कैसे बोले ये दोष तो आपके पक्ष में भी आएगा स्वपक्ष दोषाच दसवां सूत्र स्वपक्षस्य अनेन हितवाभाषे ने दूष्य ये जो आपने हितवाभाष दिया है इससे तो आपका पक्ष भी दूषित हो जाता है स्वपक्षो भवत पक्षः पूर्व पक्षो जगत कारणम केवलं ब्रह्म पूर्व पक्षी कौन है जो केवल ब्रह्म को ही जगत का कारण मानता है बोले ये दोष आप में भी आएगा आपने हितवाभाष दिया है हमारे इसको घटाने के लिए आपके मत में भी तो ब्रह्म से ये सारा जगत बना है आप ये हेतु दे रहे थे कि प्रलय में भी प्रकृति में ये सारे गुण होने चाहिए रूप रस स्थूलता आदि तो जब ये जगत नष्ट होगा जब ये ब्रह्म रूप हो जाएगा तो आपके अनुसार उसमें भी तो ये सारे के सारे होने चाहिए स्वीकार करोगे आपके पक्ष में भी तो ये दोष आ रहा है हमारे में ही क्यों आएगा जबकि आप मानते हो कि वो रूप रसगंध आदि से रहित है वो सूक्ष्म है आप भी यही मानते हो ब्रह्म का स्वरूप तो ये आप में भी आएगा तो तदा नहीं तेन ब्रह्मणा ही उपादान कारण नवितव्य आपके मत में तो उपादान कारण केवल ब्रह्म ही होगा न ही असत सज्जाय नहीं।, सत, सत तो नहीं था फिर उत्तम ही कथम असतः सज्जायता तो बोले इसका समाधान क्या है कथम असतः सज्जायता इति ये उपनिषद कहा कि असत से सत्य उत्पन्न हो सकता है असंभव है तो कहते हैं सत सत्य आसीत था, वहां पर।, था वहां पर ये परमात्मा था पर का वचन हो गया असत से ये उत्पन्न हुआ तो किसी ने पूछा कि असत से सत कैसे हो सकता है बोले नहीं सत था वहां पर परमात्मा था तो तस्मात तत्रापि जगत है कारणभूत है ब्रह्मणी तो ये जो आपके उपनिषदों के कथन से ब्रह्म का होना वहां पर स्वीकार किया गया है उस ब्रह्म में भी का, जो कि कारण है इस जगत का आपके मत में उस ब्रह्म में भी स्थूलतव गंधरस रूपाधिकम च प्रसजेता ये दोष तो वहां पर भी आएंगे आपके तस्मात उपादान कारणे लयावस्थायाम कार्य धर्म प्रसिगता इसलिए उपादान कारण में जो कि उसमें जो लयावस्था के अंदर कार्य के धर्मों की आपत्ति आपने बताई वो आपकी ठीक नहीं है ये तो आप पे भी लगेगी और यह आपका गलत ढंग से इसका समाधान खंडन आपने गलत ढंग से किया तो अंत में फिर इनकी वही बात आ जाएगी कि प्रकृति जगत का उपादान कारण है ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं है अभी इस विषय में पूर्व और शंका करेगा और चर्चा चलेगी तो शास्त्र के जो कुछ वचन हमने देखे उनमें विरोध नहीं है परस्पर कि प्रकृति को जड़ कह रहे हैं तो बोले नहीं चेतन भी कह रहे हैं अविरोध आ है अविरोध को बता रहे हैं कि किस दृष्टि से संगति इनकी आपस में आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणाता ओ तो साधार अभिवादन हो